तो तो नहीं नहीं होगी। होगी होगी। ना। अन्य स्थान पर हो सकती है, है वही घटबुद्धि रहेगीचार होने पर घट बुद्धि का विचार होने पर, मतलब घट बुद्धि का अभाव होने पर सद्बुद्धि का भी अभाव होता है न सिर्फ समाधान दिया जाता है की ऐसा नहीं कहना क्या कहा कि घटबुद्धि विनष्ट होने पर सद्बुद्धि का होता है ऐसा नहीं कहना क्यूँकी पटादी में भी सद्बुद्धि देखी जाती है सब घट हो जाएगा था था तो घट स्थल में सद्बुद्धि नहीं होगी घट में सदबुद्धि नहीं होगी पट में तो होगी पटवे दंड में वही तो तो तो है ऐसा तो तो नहीं कहना क्योंकि पटादी में भी सद्बुद्धि देखी जाती है सदबुद्धि विशेषण विषय वह सदबुद्धि विशेषण को ही विषय करने वाली है यहाँ विशेषण किसको माना गया है, है? सत को है ना पुलिंग में बनता है सन में क्या बनता है सतिक सत है ना कि वह बुद्धि विशेषण को ही विषय करने वाली है किसको विषय करने वाली है विशेषण को।, को अच्छा अब ध्यान देना जब घट में नष्ट हो जाएगा तो बुद्धि कहाँ देखी जाएगी आगी। आगी। आगी। तो इसलिए कहा गया सदबुद्धि का अभाव नहीं हुआ वहाँ घट में तो नहीं हुई सदबुद्धि अन्य स्थान पर हो गई तो इस प्रकार क्या हुआ कि सदबुद्धि का भाव नहीं हुआ तो शंकाकार कहता है कि इस तरह घटबुद्धि का भी अभाव नहीं होगा क्योंकि एक घट होने पर उस वहां घटबुद्धि नहीं होगी लेकिन अन्य अन्य घट में तो घटबुद्धि हो जाएगी हो जो नष्ट हो गया है उसमें घटबुद्धि नहीं होगी फिर अन्य घट में क्या हो जाएगी घटबुद्धि तो घटबुद्धि का अभाव हुआ क्या क्योंकि एक घट नष्ट होने पर दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी तो इस प्रकार घट बुद्धि का भी अभाव नहीं हुआ यह कौन कह तो कहता है शंकाकार जैसे घट नष्ट पर खत में सद बुद्धि हो गयी तो सदबुद्धि का अभाव नहीं माना गया घट नष्ट पर पटादी में सद होती है इसलिए सदबुद्धि का अभाव नहीं माना जाता है शंकाकार कहता है की एक घट के नष्ट होने पर घटान्तर में सदबुद्धि होती है एक घट के नष्ट होने पर अन्य घट में सदि घट बुद्धि होती है ध्यान देना सदबुद्धि का भाव क्यों नहीं माना गया क्योंकि एक घट नष्ट होने पर अन्य घट में पटादी में क्या हो जाएगी सदबुद्धि घट नष्ट होने पर पटादी में सदबुद्धि होगी इसलिए कि इसलिया। इसलिया कि किसका भाव नहीं माना गया सदी का में सदबुद्धि नहीं होगी तो पटादी में होगी तो इसी प्रकार शंका कहता है की घटबुद्धि एक घट के नष्ट होने आरोप दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी एक घट के नष्ट होने आरोप दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी तो फिर घटबुद्धि का भाव हुआ क्या हाँ तो जैसे सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है घटबुद्धि का भी अभाव यह शंका कहता है लगाइए सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में दिखाई देती है या अंध घट में अनुभूत होती है वास्तवन में आ रही है जैसे की एक घट जैसे की एक घट नष्ट होने पर सदबुद्धि कहाँ होगी घट होने पर सदबुद्धि कहाँ होगी फटाफट है न तो सदबुद्धि घटना होने पर जैसे पटादी में सदिवी ना तो वही लिखा घट घटना होने पर पटादी में घटांतर में भी घटबुद्धि होती है समझ बात समझ में आती है कि की सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में होती है समझ में आती पूरी बात जैसे है की घट नष्ट होने पर पटादी में सदबुद्धि पर पटादी में सद, होती है, में सद है। है। उसी प्रकार एक घट नष्ट होने पर घटना की घटबुद्धि का अभाव हुआ क्या घटबुद्धि का भी विचार नहीं हुआ वे शंका कार का कहना है जैसे सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है वैसे घटबुद्धि का भी अभाव नहीं होता है शंका भी न से समाधान कहा जाता है न ऐसा नहीं कहना ऐसा क्योंकि पटादो वर्शनार्थ कि पटादी में घटबुद्धि देखी जाती है क्या नहीं एक घट नष्ट होने पर घटादी एक घट नष्ट होने पर अन्य घट में घटबुद्धि हो जाएगी पर पटादी में घटबुद्धि होगी हो क्या नहीं, नहीं। और सद्बुद्धि पटादी में होगी कि नहीं होगी तो सदबुद्धि तो सभी में होती है इसलिए सद्बुद्धि का भी विचार कभी नहीं होता है पर पटादी में घटबुद्धि नहीं होती इसलिए घटबुद्धि का भी विचार हो गया विचार करके अभाव है लगेगी ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटादो की दर्शनाथादी में नहीं देखी जाती क्या नहीं देखी जाती गड़ बुद्धी। गड़ बुद्धी है लगाइए वहाँ कहा जो घट नष्ट हुआ उसमें जो घटे हाँ ऐसा लगाना की नष्ट घट में सदबुद्धि भी नहीं देखी जाती है नष्ट घट में सदबुद्धि भी नहीं देखी जाती है नष्ट घट में सद्बुद्धि होती है क्या तो कहने का अभिप्राय यह है शंका कार ऐसा कहना चाहता है कि सद्बुद्धि का भाव हो गया नष्ट घट में हाँ नष्ट घटे नष्ट घट में सद्बुद्धि भी नहीं देखी जाती है ये हुई ना शंका इसी अब देखना इसी चेत तक शंका हुई न से समाधान कहा जाता है ऐसा नहीं कहना ऐसी शंका नहीं करना क्यूँकी विशेष का अभाव है क्योंकि किसका अभाव है विशेष का अभाव है इसको आप ऐसा समझेंगे कि घटा सन सनघटा पटा ये कहा गया तो वहाँ पर विशेषण क्या है बोलो गट, सन घटा पटा विशेषण किसको कहा गया सद को कहा गया ना विशेषण किसको कहा गया सद बोला ना विशेषण विषय एव सदबुद्धि सदबुद्धि सदबुद्धि विशेषण को विशेष करने वाली है तो वहाँ सत्य क्या है विशेषण है सत्य क्या है और सनघटा यहाँ सद हो गया विशेषण क्या है ऑप्शन पट्टा यहाँ विशेषण विशेषण हाँ सत्य और विशेष ऑप्शन अस्थी यहाँ विशेषण विशेषण सत्य और विशेष अस्थी ठीक है तो अब ध्यान देना कि विशेषण तो सत्य है और विशेष क्या है घट ये सब विशेष हैं अब ध्यान देना यहाँ पर ये ये लिखिए यहाँ पर आप थोड़ा विशेष अभिव्यंजक होता है विशेष घटादी अभिव्यंजक हैं, विशेषण सद अभिव्यंग है क्या लिखा बोला विशेष घटादी अभिव्यंजक है और विशेषण सत्य अभिव्यंग है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 तो जैसे की क्या है प्रकाश उस गठ को अभिव्यक्त कर रहा है अभिव्यंजक हो गया प्रकाश घटा दी क्या हो गए अभिव्यंग दी क्या हुए और प्रकाश क्या हुआ अभिव्यंजक तो ध्यान देना अभिव्यंजक के होने पर क्या होगा कि की अभिव्यंग पदार्थ दिखाई देगा अभिव्यंग पदार्थ है पहले से पर अभिव्यंजक के होने पर ही वह अभिव्यक्त होता है तो सद है यहाँ पर अभिव्यंग सद तो हमेशा रहता है लेकिन आपको कब ज्ञात होगा जब अभ्यंजक होगा जैसे कि मतलब घटादी क्या है ये अभिव्यंग है और प्रकाश क्या है अभ्यंजक है तो घटादी अभिव्यंग पदार्थ पहले से रहने पर भी आपको कब समझ में आएंगे कब आप जानेंगे जब प्रकाश जब अभिव्यंजक पदार्थ होगा वैसे सद हमेशा रहने पर भी सद का बोध कब होगा जब अभ्यंजक होगा तो अभिव्यंजक क्या है घटा जी कौन है तभी तो घटासन पटासन इस प्रकार इन अभिव्यंजक के द्वारा ही अभिग्य सद को समझा जाता है ठीक है ये व्यवहार अवस्था की बात चल रही है अज्ञान अवस्था की है तो उसमें अभिव्यंजक के द्वारा ही अभिगंध्य को समझा जाता है पता ही शो ध्यान देना ये जो कहा था कि नष्ट घट में सदबुद्धि भी दिखाई नहीं देती है तो नष्ट घट में सद्बुद्धि नहीं दिखाई देती है तो शंकाकार का अभिप्राय यह है कि वहाँ पर घट का अभाव मानना वहाँ पर सत्य अभाव मानना चाहिए नष्ट घट में क्या नहीं दिखाई देता है सद्बुद्धि। नष्ट नष्टघट में सद्बुद्धि भी नहीं होती है तो नष्ट घट में सद्बुद्धि नहीं होती है मतलब नष्ट घट में सत्य ज्ञान नहीं होता है नष्ट घट में सत्य ज्ञान नहीं होता तो फिर किसका अभाव मानना चाहिए वहाँ सत्य जिसका ज्ञान नहीं होता उसका अभाव मान लेना चाहिए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 जब उसका व्यंजक नहीं है तो पंक्ति लगाना ना मतलब शंकाकार का विप्राय यह है कि नष्ट घट में सद्बुद्धि भी नहीं दिखाई देती है इसलिए सद्बुद्धि का विचार मान लेना चाहिए या सद्बुद्धि का अभाव मान लेना चाहिए समझा? न से सिद्धांती कहता है कि ऐसा नहीं कहना यह समाधान है क्यूँकी वहाँ विशेष का अभाव है विशेष कौन है घट विशेष कौन है लगाइए सदबुद्धि विशेषण विशेष के विशेषण को विषय करते हुए या नहीं सद्बुद्धि विशेषण को विशेष करने वाली है क्या कहेंगे सद्बुद्धि विशेषण को विशेष हाँ ये लगा सद्बुद्धि विशेषण विषया सती का हो गया ऊपर आया था ना विशेषण विषय एवं है अब लगाइए तो ध्यान रखना विशेषण है अभिव्यंगक और विशेष क्या है अभिव्यंजक है तो सद्बुद्धि विशेषण विषया सती का है सदबुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है आगे लगाएंगे विशेष क्या भावे विशेषण अनुपत्तो किन्दे ने? ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा कि विशेष्य एक अर्थ है कि अभिव्यंजक विशेष का अभाव होने पर क्या कहेंगे अभिव्यंजक विशेष का अभिव्यंजक विशेष कौन है घटादी के घटा दी विशेष का अभाव होने पर अभाव होने पर विशेषण सत्य की अनुपत्ति होने पर विशेषण सत्य की अनुपत्ति तो होने पर मतलब विशेषण सत्य की अभिव्यक्ति न होने पर विशेषण सब की जिसकी अभिव्यक्ति कहते हैं कि विशेषण सत्य के अभिव्यंग न होने पर विशेषण सत्य के अभिव्यंग कब होगा जब अभ्यंजक होगा तो लगा ना की के घटादी विशेष का अभाव होने पर सत्य अभिव्यंग विशेषण के असिद्ध होने से असिद होने से से आते होगा कि किसको विषय करने वाली होगी हो तो हो ये प्रश्न होगा मतलब सदबुद्धि कब विषय करेगी जबकि वहाँ पर विशेष हो विशेष हो हटा दी तब विशेष के द्वारा वो अभिव्यक्त होगी अब अभिव्यक्त होने पर वो विषय करेगी पंक्ति लगाना एक बार हम और बोलते हैं कि सद्बुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है ने? सद अभिव्य अभिव्यंग है और घटादी अभिव्यंजक है इस बात का ध्यान रखना कि के विशेष से घटा अभिव्यंजक घटादी का अभाव होने पर विशेष से घटादी है ना अभिव्यंजक घटादी का अभाव होने पर अभिव्यंग सद की असिद्धि होने पर अभिव्यंग सद की असिद्धि होने पर असिद्धि होने पर मतलब अभिव्यंग सद्य की अभिव्यक्ति न होने पर क्या कहेंगे अभ्यंग सद की असिद्धि नहीं करना बल्कि अभिव्यक्ति कहना प्राकट्य होने पर अभिव्यंग सब की होने पर सद्बुद्धि किसको विषय करेगी प्रश्न हुआ सदबुद्धि किसको विषय करेगी ध्यान देना की घटादी के होने पर सद्बुद्धि अभिव्यक्ति अभ्यंजक घटादी के होने पर सद अभिव्यंग होगा सद क्या होगा और जब सद अभिव्यंग होगा तब क्या होगी सद को विषय करने वाली बुद्धि तब क्या होगी सद को और सत को विषय करने वाली बुद्धि फिर ध्यान देना सब शब्दों पर जब अभिव्यंजक घटा दी रहेंगे तब सद क्या होगा अभिव्यक्त होगा सद क्या होगा और फिर सत्य फिर क्या होगी को विषय करने वाली बुद्धि और उस बुद्धि का विषय दो होगा कौन कौन घट और सत्य घट और दो विषय होगा तो ध्यान देना जब अभिव्यंजक का ही अभाव है तो फिर क्या है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति होगी तो अभिव्यंग पदार्थ प्रकट होगा तो फिर क्या होगा कि अभिव्यंग पदार्थ ही प्रकट नहीं हुआ तो फिर सद्बुद्धि होगी सद्बुद्धि नहीं होगी क्योंकि सद्बुद्धि का वहाँ पर घट विषय तो है नहीं विशेष तो है नहीं वहाँ पर और विशेषण होने पर भी प्रकट नहीं हो रहा है विशेषण होने पर तो फिर क्या है की घटबुद्धि हो सकती है नहीं सब वहाँ पर घटबुद्धि घटास्थन ऐसी बुद्धि होगी ये बुद्धि कब होगी जब वहां पर विशेष हो विशेष घट के होने पर क्या होगा सत्य वहाँ पर अभिव्यंग होगा <laughs> और सत्य अभिव्यंग होने पर क्या होगा कि बुद्धि उनको क्या करेगी विषय करेगी दोनों को तो बुद्धि कब हो सकती है जब अभिव्यंग पदार्थ होगा अब अभिव्यंग कब होगा जब अभिव्यंज तो अभिव्यंजक तो के होने पर अभिव्यंग होगा अब अभिव्यंग के होने पर उसको विषय करने वाली बुद्धि होगी अभिव्यंजक के होने पर अभिव्यंग होगा अब अभिव्यंग के होने पर उसको विषय करने वाली बुद्धि किसको सत्य को घट को दोनों को पंक्ति लगाएंगे अभिव्यंग घटादी का अभाव होने पर अभिव्यंग सत्य अभिव्यक्ति न होने पर अभिव्यंग सद की अभिव्यक्ति न होने पर बुद्धि किसको विषय करने वाली होगी बुद्धि अर्थात किसी को विषय करने वाली बुद्धि नहीं हो सकती होगी तो सदबुद्धि नहीं हो सकती है लेकिन इससे क्या सत्य अभाव हो जाएगा क्या अंधकार में घट दिखाई नहीं दे तो घट का अभाव हो जाएगा क्या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 सत्त्व तो वहां पर है ही सत्त्व तो वहाँ पर है ही और जहा विषय नहीं है तो विषय के अभाव से सद्बुद्धि का अभाव नहीं कह सकते हैं आप पंक्ति लगाना एकाधिकरण घटादी विशेष न युक्तम चेते, अब सन घटा सनपटा यहाँ पर एकाधिकरण है एकाधिकरण का अर्थ लिखना एकाधिकरण का अर्थ है एक बोधक क्या लिखा आपने एकाधिकरण का अर्थ है एक अर्थ बोधक और एकाधिकरण का अर्थ लिखना एक अर्थ बोध दिया ना नकार एकाधिकरण का अर्थ आपने लिखा है एक अर्थबोधक एक अर्थ और का क्या अर्थ होगा एक अर्थबोधकत्व सरल शब्दों में लिखना कि पदों का एक अर्थ का बोधक होना पदों को एक अर्थ का बोधक होना ही उनका एकाधिकरण है तो अब ऐसा समझो आप जब सन घटा बोला जाता है मतलब सन घटा कर से घटा अस्थि तो वो सत कौन है घट है है है ना कौन है? है तो घट तो कैसा है सत्य तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक हुए दोनों पद तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक होते हैं कब जब समान उनमें हो समान होने पर में होता है तो ध्यान देना कौन है घट घट कैसा है सत्य तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक हुए तो एक अर्थ के बोधक होने से यहाँ पर क्या हो गया एकाधिकरण है एकाधिकरण को ही समानाधिकरण कहते हैं एकाधिकरण को क्या कहते हैं और फिर एकाधिकरण को कहते हैं समानाधिकरण को क्या कहेंगे यहाँ पर भाव में प्रत्यय हो, होगा एकाधिकरणत्व तो वहाँ से हो जाएगा समानाधिकरण ध्यान देना कल के पाठ में आया था सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्व उपलब्ध होते हैं समानाधिकरण है ना समाधिकरण में दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं समानाधिकरण करते हैं एकाधिकरण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 तो जब घटादी का अभाव होता है तो फिर एकाधिकरण कैसे हो गया एकाधिकरण कैसे हो गया पंक्ति लगाना घटादी घट आदि विशेष का अभाव होने पर एकाधिकरण मानना उचित नहीं है घट आदि विशेष का अभाव होने पर एकाधिकरण तो उचित is. पंक्ति लगाना घटादी विशेष का अभाव होने पर दोनों पदों का एकाधिकरणत्व मानना उचित नहीं है दोनों पदों का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 जल होता नहीं है लेकिन क्या भ्रम से क्या प्रतीत होता है जल है yeah. ऐसा होता है आप गर्मी के दिनों में यहाँ भी सड़कों पर भी दिखाई देता है हैं? सड़कों पर भी गाड़ी में आगे बैठकर चलिए तो भी ऐसा दिखाई देगा वो जल है गर्मी के कारण ऐसा तो ध्यान देना इदम उदकम, इदम उदकम ऐसा जो दिखाई देता है ऐसी जो प्रती होती है तो ध्यान देना सुख्ती में क्या भ्रम होता है इधम रस्तम इधम तो ईदम मतलब क्या है कि पूर्ववर्ती वस्तु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 तो ईदम पर जैसे मुख्य विद्यमान किसको लेते हैं मरुभूमि को और उसको क्या कहते हैं उदक है ये क्या है उदक हे. तो यहाँ पर ध्यान देना उदक आ, है क्या नहीं है उदक नहीं है और इदम से लेते हैं पूर्ववर्ती वस्तु पूर्ववर्ती वस्तु है पूर्ववर्ती वस्तु मरुभूमि वो किस रूप में प्रतीत हो रही है जल, रुगे, जल, रुगे। आ, पर जल है क्या पूर्ववर्ती वस्तु है की नहीं है ना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 Hmm. इस प्रकार मरीची आदि में अन्यतर भाव अपी करते हैं कि एक का भाव होने पर भी एक को न उदक अन्यतर का अर्थ होता है दो में अन्यतर का भाव होने पर भी सामानाधिकरण देखा जाता है सामानाधिकरण का क्या अर्थ है एकाधिकरण देखो वहां पर पद है एकाधिकरण और यहाँ पर क्या है सामानाधिकरण तो दोनों एक ही अर्थ के बोधक है सामानाधिकरण देखा जाता है मतलब दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक होना देखा जाता है दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक होना कौन कौन दो पद इदम और उद कम तो वैसे ही घटादी विशेष का अभाव होने पर भी दोनों पर एक अर्थ के बोधक है घटादी विशेष का अभाव इसका मतलब क्या है कि घटादी तीनों कालों में नहीं रहते इसलिए उसका अभाव कह दिया है समझिए कभी नहीं होता है मतलब नहीं है हाँ इसलिए उसका अभाव बोला है तस्मात का इस कारण इस कारण ये ये द्वंद्व शीत उष्ण आदि असत है तस्मात असतः दे द्वंदस लगाना इसलिए देयादी का तस्माद असतः दे आदे इसलिए असत दे आदि क्या द्वंदस से और कारण सहित शीतनादी द्वंद का भाव नहीं है किसका किसका भाव नहीं है देयादी का भाव नहीं है देयादी का अस्तित्व नहीं है देयादी भी तीनों कालो में रहते हैं क्या आदि इंद्रिया ले लेना इसलिए दे आदि का तस्मात असता दे इसलिए अविद्यमान दे आदि का अविद्यमान क्यों कहा क्योंकि तीनों कालों में तस्मात अस्था दे आदय इसलिए अविद्यमान दे आदि का कारण सहित शीर्ष उदि द्वन्दों का अस्तित्व नहीं लग गया तो ये कहते ये श्लोक किस संस्कार हुआ ना असतः विद्यते भाव असतः भावा, भावा नदार्थ असत का भाव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 सत वस्तु का अभाव नहीं होता है सत वस्तु का आला, आला, इसका मतलब सत वस्तु की अविद्यमानता नहीं होती है वह भाव का क्या अर्थ किया था अस्तित्व या विद्यमान था हाँ अस्तित्व विद्यमानता एक है तो भाव का अर्थ किया था अस्तित्व तो अभाव का क्या हो जाएगा अविद्यमान क्या हो जाएगा अविद्यमानता अस्तित्व का अभाव अर्थात अविद्यमानता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 या क्योंकि सभी जगह वो रहती है सभी जगह वो रहती है।, रहती है कल के पाठ में जहाँ वे विचार शब्द आ जाता वहाँ अभाव करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पाठ उसी प्रकार से कल का पाठ जहाँ था ना जो विचार नहीं विचार कर से अभाव करके लगाना कल के पाठ में तथा चा, तथा चा उसी प्रकार सत आत्मा की अविद्यमानता नहीं है क्योंकि सब जगह उसका अव्य विचार है या तो वो सब जगह वह रहती है सर्वत्र का सर्व करना क्या करेंगे सर्व या हाँ सभी, सभी देश में सभी काल में ऐसा लगा लेना उचाम ये हम हैं उसी प्रकार सत आत्मा का अभाव नहीं रहता है क्योंकि सभी देश में सभी काल में वो रहता है लग जाएगा हाँ ये कया हैं हम कि उसका सही विचार नहीं है अच्छा ऊपर था ना न तू सदुद्धि ऊपर था ना बुद्धि का विषय असत नहीं होता है कि उसमें कोई भी विचार नहीं है इसे लगा लेना कोई असुविधा हो तो पूछ लेना <laughs> अब श्लोक देखेंगे आगे उभयो अपि दृष्टा अंत तू अनोह तत्त्व दर्श भी तत्व दर्श भी अनयोह उभयो अपी अंतटा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 कि सत्य सचि है असत असथ ही है ये निर्णय हुआ क्या सत्य सखी है और असत है? असत युना सत असत नहीं होता है असत सत नहीं होता है अनयो हो अनयो से लेना यथोक्त हो यथोक्त मतलब जो पूर्व में कहेगा यथोक्त कौन हुआ वही आत्मा आत्मा सद अनात्मा सदसत लगेगा अनयो सदसतो सदसतो अने सद और सत इन असत इन दोनों का मतलब और असत इन दोनों का निर्णय जाना जाता है किसके द्वारा तत्वदर्शियों के द्वारा तत्वदर्शी देखेंगे तद इति सरुनाम सर्वादी गण है ना सरुनाम कौन कौन है बोलो हाँ तो, तो है। इस सर्वादी में तद आता है ना तो तद ये सरुनाम है तद ये क्या है तो सरुनाम क्या है तो भाष्यकार बताते हैं सर्वस्व नाम क्या है नाम। सब का नाम तो यहाँ कहते हैं सर्वम चाह ब्रह्म सब कौन है ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म में है सब कुछ कौन है तो सर्व हो गया ब्रह्म में और तस्व नाम मतलब किसका नाम ब्रह्म का नाम तो ब्रह्म के नाम को क्या कहेंगे सर्वनाम लगा सर्वम चाह ब्रह्म सर्व कौन है ब्रह्म तो तस्व नाम तस्व से क्या लेना सर्वस्थ अथवा ब्रह्मणा है उस ब्रह्म के नाम को सर्वनाम कहते हैं ब्रह्म के नाम को क्या कहते हैं सर्वनाम अच्छा ब्रह्म का नाम हो गया सरु नाम अब देखना सर वह ब्रह्म ना अच्छा तो तद सब अब लग, आगे देखना तद क्या देखना? तर्ण तर्ण तर्ण। ये तस् नाम तथ्य पंक्ति लगाना तद ये सर्व का तद ये नाम है तद क्या है, है। और सर्व क्या है ब्रह्म का नाम है सर्व ब्रह्म का नाम है और एक मिनट दोबारा देखना तद ये सरवनाम है सर्व कौन है ये ब्रह्म और ब्रह्म का नाम तथ ऐसा लगाना पंक्ति क्या तद ये सरुनाम है और सरुब्रम्म है और ब्रह्म का नाम क्या है तथ ब्रह्म का नाम क्या है तद ये, ये सरुनाम है सरुनाम का क्या अर्थ हुआ ब्रम का नाम तर ये सरुनाम है सर्वनाम का क्या अर्थ हुआ तो तर सरुना का नाम तर सरुना का ये मतलब का नाम है या तस् नाम तद तस्व लेना है ब्रह्मणा तस्व क्या लेना है कि ब्रह्म का नाम तद है और इति तद भावा इस प्रकार तद तद भावा भावा भावा कर तदभा तत्व भाव में प्रत्यय कर देंगे तो क्या बनेगा तत्त्व क्या बनेगा तो तत्व तो तत्त्व हो गया ना तत्त्व का अर्थ हुआ ब्रह्मणो याथात्म कि ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप तत्व का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म का तथ का अर्थ हुआ ब्रह्म और तत्व का क्या अर्थ हो गया ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप तद दृष्टुम शीलाम य उस ब्रम तत्व तत्व क्या लेना है तत्व तत्व से क्या लेना है हाँ कि तत्त्व को देखने का स्वभाव है जिनका या तत्त्व को जानने का स्वभाव है जिनका तत्त्व का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म का यथार्थ रूप ब्रम्ह के यथार्थ स्वरूप तर को तर जानने का स्वभाव है जिनका ते तत्वदर्शिना वे तत्वदर्शी कहे जाते हैं ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानने का स्वभाव है जिनका वे क्या कहे जाते हैं तत्वदर्शी इन्हीं प्रत्यय यहाँ तील में हुआ है ही तत्व उस क्या बनेगा तत्व उधर से भी ठीक है दिनकड़ी जाना है दिन करी में जाना है अभी और फिर तो ओम पूर्ण ओम ओम अब कुछ देर हो जाती होगी हो अभी पहुँचता ठीक है जाता है तो दरसी के याद याद होने वो इस, अर्थयाद रखें इसको इसको साफ कर दो तो। देखो